महाभारत द्रोण पर्व एकोनत्रिशोध्याय अर्जुन और भगदत्त का युद्ध श्री कृष्ण द्वारा भगदत्त के वैष्णवास्त्र से अर्जुन की रक्षा तथा तो अर्जुन द्वारा हाथी सहित भगदत्त का वध धृतराष्ट वाचन तथा क्रुद्ध किम करो भगदत्तस्य पांडव प्राग ज्योतिषो वहा पार्थस्य तनमें संस यथा तथम धतराष्ट्र ने पूछा संजय उस समय क्रोध में भरे हुए पांडुकुमार अर्जुन ने भगदत्त का और भगदत्त ने अर्जुन का क्या किया यह मुझे ठीक ठीक बताओ संजय वाच प्राग दासार सर्व ने कहा राजन, से युद्ध में उलझे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को समस्त प्राणियों ने मौत की दाढ़ों में पहुंचा हुआ ही माना तथा तो सरोपाति संभो गजस्क महाराज कृष्ण जो चंदन तो शक्तिशाली महाराज हाथी की पीठ से भगदत्त रथ पर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन पंदिरंतर बाणों की वर्षा कर रहे थे अथ का उन्होंने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े हुए लोहे के बने और सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख युक्त बाणों से देव के पुत्र श्री कृष्ण को घायल कर दिया अग्निस्पर्श समाचा भगदत्ते नोदिता निर्भिध्य देव के पुत्र जगमोसुआ भगदत्त के चलाए हुए अग्नि के स्पर्श के समान तीक्ष्ण और सुंदर पंख वाले बाणदेव की पुत्र श्रीकृष्ण के शरीर को छेद कर धरती में समा गए तस्य पार्थो धनुषि परिवार निहत्य च लाल यदिव राज भगदत्तम अयोधयत तब अर्जुन ने राजा भगदत्त का धनुष काट कर उनके परिवार को मार डाला और उन्हें लाल लड़ाते हुए से उनके साथ युद्ध आरंभ किया शोकर निभास तीक्षणा तोमरान्वय चतुर्दश अपचे दुधक अथा छिथ भगदत्त ने सूर्य के किरणों के समान तिखे 14 तोमर चलाए परंतु सभ्य साची अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक के दो दो टुकड़े कर डाले त्यधमपाकाले तो न महता तद भूतले तब इंद्रकुमार ने भारी भाण वर्षा के द्वारा उस हाथी के कवच को काट डाला जिससे कवच जीर्णषीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा क्षण वर्मा सतु गज सुमर्दित बबूतारा निपाता तो पर्वत राडभ कवच कट जाने पर हाथी को बाड़ों के आघात से बड़ी पीड़ा होने लगी वह खून की धारा से नहा उठा और बादलों से रहित एवं गहरिक मिश्रित जलधारा से भींगे हुए गिरराज के समान शोभा पाने लगा ततः प्राग ज्योतिष शक्ति हेमदंडास्मी ज्वास अर्जुनो छिन्नत तब भगदत् ने वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण को लक्ष्य करके स्वर्ण में दंड से युक्त लोहमयी शक्ति चलाई परंतु अर्जुन ने उसको दो टुकड़े कर डाले तथा छत्र चैव चि राज्योर्जुन शरि विव्या दस मे तुर्ण पर्वते स्वरम तदनंतर अर्जुन ने अपने भाडों द्वारा राजा भगदत्त के छत्र और ध्वज को काटकर मुस्कराते हुए दस भाडों द्वारा तुरंत ही उन पर्वतेश्वर को बिन्न डाला सोतिविदर्जुन सरि सुपुख कंकपत्री भगदत्तः क्रुद्ध पांडवस्जनाधिप अर्जुन के कंकपत्र युक्त सुंदर पाख वाले बाणो द्वारा अत्यंत घायल हो राजा भगदत्त उन पांडव पाण्डवपुत्र पर कुपित हो उठे व्यसृहत्सोमरा तो मूर्धने स्वन्न चैर्जुन तैयार अर्जुन सेमरे कीट पर उन्होंने श्वेत वाहन अर्जुन के मस्तक पर तोमरों का प्रहार किया और जोर से गर्जना की उन तोमरों ने समरभूम में अर्जुन के क्रीड को उलट दिया परिवृत्तम करेटम देव पांडव सुदृष्ट कृहताम राजानम राज उल्टे हुए क्रीड को ठीक करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन ने भगदत्त से कहा राजन अब इस संसार को अच्छी तरह देख लो एवतुद्ध सर्वसेण पांडव सा गोविंदम धनुराधा स्वरम अर्जुन के ऐसा कहने पर भगदत्त ने अतं अत्यंत कुपित हो एक तेजस्वी धनुष हाथ में लेकर श्रीकृष्ण सहित अर्जुन परमाणु की वर्षा प्रारंभ कर दी तत्पाथ हो धनुत् तूरा सन्नीकृत चरमाड़ सत् त्यत्या अर्जुन ने उनके धनुष को काट कर उनके ही बहत्तर बाणों से उनके संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुँचाई विध्वस्तो तो ते वैष्णवास्त्रुधी अभिमंत्रा कुकुशम कुंडवों रथी उन बाणों से घायल हो अत्यंत पीड़ित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया ने कुपित हो अपने अंकुश को भी वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके पांडु पांडुनंदन अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया विश्रिष्टम भगदत्त तेरह तदस्त्रम सर्वघाति बही उर्षापतिजग्राह पार्स संचाद्य के शव भगदत्त का छोड़ा हुआ वह अस्त्र सबका विनाश करने वाला था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं भी अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली वैजयंत भवन महारात केशवोरसी पद्मकोश विचिरा सर्वतूको सुक ज्वलना केकेन्दुवर्णा भापाकोजलपल्लवा तथा पद्म पलासा वाहत पत्रया शुभेब्य दिख सौरसी पुष्पन्निभ केशव केशमतन सागधन्वामर्दन संध्याभ्रैरव संचन्न प्रका भगवान से कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजयंती माला के रूप में परिणत हो गया वह माला कमल कोष की विचित्र शोभा से युक्त तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों से संपन्न थी उससे अग्नि सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभाव फैल रही थी उसका एक एक दल अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था कमल दलों से सुशोभित तथा हवा से हिलते हुए दलों वाली उस वैजयंती माला से तीसी के फूलों के समान श्याम वर्ण वाले केसीहता सूर्यसेन दंदन सार्गधनवा शत्रुसूदन भगवान के शव अधिकाधिक शोभा पाने लगे मानो वर्षा काल में संध्या के मेघों से आच्छाद्य श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हो रहा हो तत्जुन क्लांतम के शव प्रतभाषत अयध्यमस्तुगा संयनतास्मी चाण्वा पुनरीकाक्ष प्रति स्वाम्क्षसी यद्यम व्यसनी वा सैम अशक्त वा निवारणी तथत्म कार्यम शान न तत्कार्यमय स्थित ही उसमें अर्जुन के मन में बड़ा क्लेश हुआ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा अनग, आपने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके घोड़ों को काबू में रखूंगा केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु कमल आप वैसी बात कहकर भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं यदि मैं संकट में पड़ जाता अथवा अस्त्र का निवारण करने में असम हो जाता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता जब मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए सबारुस्म ससुरा सुरमानुसान शक्तो लोका निमा जेतुम तदितम थव आपको तो यह भी विदित है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता असुर और मनुष्यों सहित इन संपूर्ण लोकों पर विजय पा सकता हूँ तथोर्जुनम वासुदेव प्रत्युवाचार्थवद तृणगुह्य अमृदम पार्थ पुरावृत्तमयान घथान तबेवनंदन भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से ये रहस्य वचन कहे अनकुंती नंदन इस विषय में यह गोपनीय रहस्य की बात सुनो जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है चतुर्मूर्तिरहम सस्वल्लोक त्राणार्थ मुद्यत आत्मान प्रविभज्येहोकाधे मैं चार स्वरूप धारण करके सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए उद्यत रहता हूँ अपने को ही यहाँ अनेक रूपों में विभक्त करके समस्त संसार का ही साधना करता हूँ एका मूर्ति तपश्चर्या कुरते में भुवे अपरापस्यते अपरा पश्यती जगत् गुर्वाणम मेरी एक मूर्ति भूमंडल पर बद्रिकाश्रम में नारायण के रूप में स्थित हो तपश्चर्या करती है दोषी परमात्मा स्वरूपा मूर्ति शुभाशुभकर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप से देखती रहती है अपराकुर्ते कर्म कर्म मन संलोकमाश्रिता चतुर्थी तपरा तो निद्राम वर्ष सहस्त्र तीसरी मूर्ति में स्वयं जो मनुष्य मनुष्यलोक का आश्रय लेना नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी मूर्ति वह है जो सहस्त्र युगों तक एकणों के जल में शहन करती है यासो सो वर्ष सहस्रां ते मूर्तित्तिषते मम वरारहेभ्यो वरां श्रेष्ठांतिन का सहस्त्र युग के पश्चात मेरा वह चौथा स्वरूप जब योग निद्रा से उठता है उस समय वर पाने के योग्य श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर प्रदान करता है तम काल अमर प्रा तम विदिता पृथ्वी तदाम अयाचतवरम जन्मा नरकार था एक बार जबकि वही समय प्राप्त था पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे जो वर मांगा उसे सुनो देवानाम दानवानाम च अवध्यस्तन यो तुम्हें उपे तो वैष्णवास्त्रुम से मेरा पुत्र वैष्णवास्त्र से संपन्न होकर देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो जाए इसलिए आप कृपापूर्वक मुझे वह अपना अस्त्र प्रदान करें एवं हम परम हम श्रुवा जगत स्तन तदा अमोघमस्त्रम वैष्णव परमं उस समय पृथ्वी के मुंह से अपने पुत्र के लिए इस प्रकार यातना सुनकर मैंने पूर्व में अपना परम उत्तम अमोघ वैष्णवास्त्र उसे दे दिया अभोचमतस्तमी यम हो गम्भर तो क्षमे नरकश्याभिरक्षार्थम नयी दम कश्चि बधिर सती उसे देते समय मैंने कहा वसुधे यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहे फिर उसे कोई भी नष्ट नहीं नहीं कर सकेगा अनगुप्त सुत पर भविष्य दुराध सर्वलोके सुवधाम इस अस्त्र से सुरक्षित रहकर तुम्हारा पुत्र शत्रुओं की सेना को पीड़ित करने वाला और सदा संपूर्ण लोकों में दुर्धर्ष मना रहेगा तथेतुक्ता देवी कृतका मनस्वनी स चाप्या नरक शत्रुतापन तब जो आज्ञा कहकर मन सुविनी पृथ्वी देवी कृतार्थ होकर चली गई वह नरकासुर भी उस अस्त्र को पाकर शत्रुओं को संताप देने वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो गया तस्मात्ज्योति समाप्त तदस्त्र पार्थ महामुक ध्या बधद्योसी लोकेशुंद्रुद्रेशु मरीश पार्थ नरकासुर से वह मेरा अस्त्र इस प्राग ज्योतिष नरे भगदत्त को प्राप्त हुआ आर्य इंद्र तथा रुद्र सहित तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्र के लिए अवध्य हो तनबया तत्कृत चैतन अन्यथापना विमुक्तम परमाश्रेण जहि पार्थ महासुरम अतः मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है पार्थ अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है अतः तुम उसे मार डालो जहि दुर्धर सुरद्विसम तथा हम दुर्जय वीर भगधत्त तुम्हारा वैरी और देवताओं का द्रोही है अतः तुम उसका वध कर डालो जैसे कि मैंने पूर्व काल में लोकहित के लिए नरकासुर का संहार किया था एवं उक्त पार्थ के सवेन महात्मना भगदत्म सहसा कित के महात्मा केशव के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन उसी समय भगदत्त पर सहता पैने की वर्षा करने लगे तथा पार्थो महाबाह महामरा कुंभर लागम नाराचेन समार तत्पश्चात महाबाहु महामना पार्थ ने बिना किसी घबराहट के हाथी के में एक नाराज का प्रहार किया पंखेना वह नाराज साली के मस्तक पर पहुंचकर उसी प्रकार लगा जैसे वज्र पर्वत पर चोट करता है जैसे सर्प बा में समा जाता है उसी प्रकार वह बाण हाथी के कुंभ में पंख सहित घुस गया स करे भगधे करोती वचस्त करोति वचस्तस्य व्योचिता वहाँ थी बारंबार बार भगदत्त के हाकने पर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था जैसे दुष्टा स्त्री अपने दरिद्र स्वामी की बात नहीं मानती है स तो विष्टभ्यत्राणी दंताभ्याम अवनिम तदन्नार्त स्वनम प्राणा उस सर्ज उस महान गजराज ने अपने अंगों को निश्चे करके दोनों दात धरती पर टेक दिए और स्वर से चित्कार करके प्राण त्याग दिए तथो गांडी बधनवाभ्यत केशव अयम महतर पार्थ पलिते न समृत बलि संूर परम दुर्ज अक्षोर बद्धपटो यृप तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने गांडीधारी अर्जुन से कहा कुंती नंदन यह भगदत्त बड़ी बहुत बड़ी अवस्था का है इसके सारे बाल पग गए हैं और ललाट और अंगों में झुरिया पड़ जाने कारण के कारण पलके झपी रहने से इसके नेत्र प्राय से बंद से रहते हैं यह सूरवीर तथा अत्यंत दुर्जय है इस राजा ने अपने दोनों नेत्रों को खुले रखने के लिए पलकों को कपड़े की पट्टी से ललाट में बांध रखा है देव वाक्या प्रतिक्षेद शरण भ्रतम अर्जुन छिन्न मान नेत्रो बभुव तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाढ़ मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी अत्यंत छिन्न भिन्न कर दी उस पट्टी के कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गई तमोमयम जगन भगदत्त प्रतापवान ततचंद्रार्धबिंबेन बाड़े ना नत पर विभेद हृदय राग्यो भगदत्तस्य तत्पाण्डव फिर तो प्रतापी भगदत्त को सारा जगत अंधकार में प्रतीत होने उस समय झुके ही गांठ एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा पांडुनंदन अर्जुन ने राजा भगदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया सभी हृदय राजा भगदत्त कृषि सरासनम सराह गुप्रमोच शिशस्त बिभ्रष्ट पपात च परसुक नाल ताड़न बिभ्रष्टम पला समलिन हाधि किरीटधारी अर्जुन के द्वारा हृदय विदर्ण कर दिए जाने पर राजा भगदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाढ़ त्याग दिए उनके सिर से पगड़ी और पट्टी का वह सुंदर वस्त्र खिसक कर गिर गया जैसे कमल नाल के ताड़न से उसका पत्ता टूट कर गिर जाता है सह हेम माली तपनी ज भांडाल पपातनागा सन्निकाशाल तो तो मही धराग्रादि कर्ण कार सोने के आभूषण से विभूषित उस पर्वताकार हाथी से सुवर्ण मालाधारी भगदत्त पृथ्वी पर गिर पड़े मानो सुन्दर पुष्पोष सुशोभित कनेर के वृक्ष हवा के भेग से टूटकर पर्वत के शिखर से नीचे गिर पड़ा हो निहते तम नरपतिक्रमं सखाय्रे त्रिराहवे तथोपरा स्व जय कांक्षु नाव जवायुर्बलवान््रुम व राजन इस प्रकार इंद्र कुमार अर्जुन ने इंद्र के सखा तथा इंद्र के समान ही पराक्रमी राजा भगदत्त को युद्ध में मारकर आपकी सेना के अन्य विजयाभिलाषी वीर पुरुषों को भी उसी प्रकार मार गिराया जैसे प्रबल वायु वृक्षों को उखाड़ फेंकती है इस श्री महाभारत द्रोण परवड़ी सत पर भगदत्त भद्धि एकोन त्रिशोध्याय इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन सप्तक वध पर्व में भगदत्त वध विषयक उन्तीसवां अध्याय पूरा हुआ